श्री श्री चैतन्य चैतावली श्री सनातन को शास्त्रीय शिक्षा अथ स्वस्था देवाय नित्याय हत पाप मे तप क्रम विभागाय चैतन्य ज्योति से नम जो सदा अपने में ही स्थिर रहते हैं जो नित्य हैं, जिन्होंने पापों का नाश कर दिया है जिनके लिए कोई विधि निषेध का विभाग नहीं है ऐसे ज्योतिष स्वरूप श्री चैतन्य प्रभु को हमारा प्रणाम है महाप्रभु की असीम कृपा प्राप्त हो जाने पर श्री सनातन जी को प्रभु से कुछ शास्त्रीय प्रश्न पूछने की जिज्ञासा हुई उन्होंने दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए कहा प्रभु मैं साधन विहीन परमार्थ पथ से अनभिज्ञ और संसारी विषय लोगों का संसर्ग करने वाला परमार्थ संबंधी प्रश्न करना भी नहीं जानता अतः जिस प्रकार आपने ही दया करके विषयों में आसक्त हुए हम पशुओं को घर जाकर सोते से जगा दिया उसी प्रकार अब हमारे इस पशुपने को मेट कर मनुष्यता प्रदान कीजिए हमारे योग्य जो शिक्षा उचित समझें वही मुझे दीजिए हम कौन हैं हमारा क्या कर्तव्य है भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है भगवान का क्या स्वरूप है आदि सभी बातों को मुझे संक्षेप में समझा दीजिए प्रभु ने कहा सनातन तुम पर भगवत कृपा है तुम्हें शंका ही क्या हो सकती है तुम जानते हुए भी, भी लोक कल्याण के निमित्त ये प्रश्न कर रहे हो अस्तु साधु पुरुषों का यह स्वभाव ही होता है उनकी सभी चेष्टाएं जगत हित के ही निमित्त होती है पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो प्रभु मैं यह जानना चाहता हूँ कि जीवों में यह विभिन्नता प्रतीत होती है वह क्यों होती है सनंदनादि से मुक्त जीव है धनंदनादि ये मुक्त जीव है इन्हें संसार में रहते हुए भी संसार बंधन कभी व्याप नहीं सकता ये अहरण्य श्री कृष्ण संकीर्तन में ही संलग्न रहते हैं मनु प्रजापति इंद्र और सप्तर्षि आदि सभी नित्य जीव हैं सृष्टि के निमित्त ये सदा क्रियाशील बने रहते हैं जो इस नित्य संसार के नस्वर और क्षणभंगुर भोगों को छोड़कर प्रभुपाद पद्मों का आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं वे मुमुक्षु जीव हैं उनमें प्राय सभी परमार्थ पथ के पथिकों की गणना हो सकती है इनके अतिरिक्त जो स्वभाव के ही अनुसार जन्मते और मरते रहते हैं जिन्हें कर्तव्या कर्तव्य का विवेक नहीं वे बद्ध जीव कहलाते हैं विषयों में फंसे हुए अज्ञानी पुरुष पशु पक्षी आदि सभी जीव इसी श्रेणी में हैं वे साधन भजन नहीं कर सकते उन्ही के लिए कहा है पुनरअपिजनमरणमे शास्त्रों में जीवों की लाख योनियां बताई गई हैं भगवत पात पद्मों से पृथक होकर प्राणी इन नाना योनियों में परिभ्रमण करता रहता है चिरकाल से भगवत विच्छेद होने के कारण इसकी वृत्ति बहिर्मुख हो गई है यह मायापति को भूल माया के बंधन में पड़ गया है और भगवान के अत्यंत ही द्रोह गुणमय दैवी माया उसे नाना जोड़ियों में घुमाती रहती है सनातन जी ने पूछा प्रभु इस माया से छुटकारा कैसे हो जब जीव माया के अधीन ही होकर घूमता है तब तो उसके निस्तार का कोई उपाय ही नहीं प्रभु ने कहा हाँ उपाय है और एक ही उपाय है जो माया को छोड़कर मायापति के शरण में चला जाए उसकी माया छूट जाती है सनातन प्रभु मैं यही तो पूछ रहा हूँ मायापति की शरण में कैसे जाया जाए प्रभु ने कहा भाई इसमें तो कृपा ही मुख्य मानी गई है पहला शास्त्र कृपा दूसरा गुरु कृपा और तीसरा परमात्मा कृपा ये तीन ही मुख्य कृपा है इन तीनों में से किसी की भी कृपा होने से मनुष्य के संसारी बंधन ढीले हो सकते हैं और वह प्रभु की ओर अग्रसर हो सकता है सनातन प्रभु मैं यह जानना चाहता हूँ यह जीव प्रभु से विमुख होकर क्यों नाना योनियों में भटकता फिरता है पृथ्वी पर तो दुख ही दुख है स्वर्गादी लोगों में तो सुख भी होगा किन्तु वहां भी जीव को नहीं इसकी अंतिम शांति कहा जाकर होती है प्रभु ने कहा सनातन चीटी से लेकर ब्रह्मा पर्यत सभी जीव माया के गुणों से आवद्ध है स्वर्ग क्या ब्रह्मलोक तक शांति नहीं परम शांति तो प्रभु के पाक पद्मों में पहुंचने पर ही प्राप्त हो सकती है सनातन प्रभु ब्रह्मा जी को तो शांति होगी वे तो चराचर जगत के ईश्वर हैं, उनके लिए क्या दुख ये तो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करते हैं प्रभु ने हंस कर कहा सनातन ईश्वर तो वे ही एक कृष्ण ही है न जाने कितने असंख्य ब्रह्मा इस विश्व में प्रतिक्षण उत्पन्न होते हैं और नट हो जाते हैं आश्चर्य के साथ सनातन जी ने कहा प्रभु यह आपने कैसी बात कही संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर ब्रह्मा जी तो अकेले ही हैं। ब्रह्मा असंख्यो हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आई इसे समझाने की मेरी समझने की मुझे इच्छा है प्रभु ने बड़े ही स्नेह से कहा अच्छा तुम यो समझो जिस काशीपुरी में तुम बैठे हो ऐसी पुण्य और पाप पापनाशनी सातपुरी इस भारतवर्ष में है और लाखों नगर हैं ऐसे ऐसे नौ खंडों वाला यह जम्बूद्वीप है इन खंडों के नाम भारतवर्ष किन्नर वर्ष हरिवर्ष गुरुवर्ष हिरण्यवर्ष रमनक वर्ष इलावृतवर्ष इला भद्राश वर्ष, वर्ष और नवाकेतमाल वर्ष है इन खंडों वाले द्वीप को ही जम्बूद्वीप कहते हैं जम्बू द्वीप से दुगना प्लक्ष द्वीप है प्लक्ष द्वीप से दुगना शालमीय द्वीप है और उससे दुगना कुश द्वीप है कुश द्वीप से, से दुगना शाक द्वीप और शाक द्वीप से दुगना पुष्कर द्वीप है इस प्रकार पृथ्वी पर सात द्वीप और सात समुद्र हैं। कलयुग वाले पुरुष पूरे जम्बू को ही समझने में समर्थ नहीं हो सकते वे क्षीर सागर का ही पार नहीं पाते फिर दधी घृित मधु सागर को तो समझ ही क्या सकते हैं एक एक द्वीप के बाद एक एक समुद्र है जम्बू द्वीप सबसे छोटा द्वीप है पृथ्वी पर ये सात द्वीप है इसीलिए पृथ्वी सप्त द्वीपा कही जाती है इसे भूलोग भी कहते हैं इसी प्रकार भू भु से भूव स्व मह जनह तपह और सत्यम ये छह लोग ऊपर है और तल अतल वितल सुतल तला पाताल और रसातल ये सात लोक नीचे हैं इन प्रत्येक लोकों में अनेक छोटे छोटे लोक हैं स्वर्ग में ही देख लो असंख्यों लोक हैं रात्रि में ये जो असंख्य तारे चमकते हैं ये सब स्वर्ग के पृथक पृथक लोक हैं इनमें भी पृथ्वी की तरह असंख्यों जीव हैं चंद्रलोक भौमलोक ध्रुवलोक सूर्यलोक जैसे असंख्यों लोग स्वर्ग में हैं इन्हें सूर्य के प्रकाश की भी अपेक्षा नहीं रहती ये सब अपने अपने प्रकाशों से प्रकाशित होते हैं लाखों करोड़ों नहीं असंख्य लोक इतने बड़े हैं कि जिनके सामने सूर्य का प्रकाश जुगनु पट बीजने की बहुत प्रतीत होता है ये सभी लोग स्वर्ग में ही बोले जाते हैं स्वर्ग लोक से ऊपर महरलोक हैं उसमें भी असंख्य जीव हैं इसी प्रकार जन तप और सत्यलोक में असंख्यों छोटे छोटे स्वतंत्र लोक हैं नीचे के सात लोगों में भी स्वर्ग के समान सुख है नरक के लोग भी वही हैं और नरक भी लाखों प्रकार के हैं इन चौदह लोगों के स्वामी ब्रह्मा जी हैं ब्रह्म लोक सबसे श्रेष्ठ है यह चौदह लोगों वाला ब्रह्मा जी का अंडा है इसीलिए ब्रह्मांड कहते हैं इस ब्रह्मांड के स्वामी सदा एक ही ब्रह्मा नहीं होते सौ वर्ष के पश्चात वे बदल जाते हैं वे सौ वर्ष भी हमारे नहीं ब्रह्मा जी के अपने स्वर्ष हैं सनातन प्रभु मैं ब्रह्मा जी के वर्ष का परिवार जानना चाहता हूं ब्रह्मा जी का एक वर्ष हमारे वर्षों से कितने दिन का होता है प्रभु ने कहा अच्छा तुम हिसाब लगाओ जो किसी प्रकार भी न दिखे और जिसके किसी तरह भी विभाग न हो सके उसे परम अणु कहते हैं जो परम अणु को एक अणु होता है तीन अणुओं का एक त्रसरेणु होता है हां तस्व दिखता है झरोखे में से सूर्य के प्रकाश के साथ जो छोटे छोटे कर्ण उड़ते से दिखते हैं वे ही त्रसृण हुए। वह इतना हल्का होता है कि उसका पृथ्वी पर गिरना असंभव है वह आकाश में ही घुमा करता है और सूर्य के प्रकाश के साथ झरोखों में से दिखता है जितनी देर में तीन त्रसरेणु को उल्लंघन करके सूर्य आगे बढ़े उस काल को त्रुटि कहते हैं ऐसी ऐसी तीन तो का एक बोध बोध होता है, तीन तीन का का एक लव और तीन लव का एक और निमेश माना जाता है, तीन निमेश का एक छन और पांच के काल को कहते हैं पंद्रह काष्ट का एक लघु और पंद्रह लघु के एक घड़ी होती है दो घड़ी का एक मुहूर्त और छह या सात दिन के घटने बढ़ने के कारण घड़ी होने पर मनुष्यों का एक प्रहर होता है चार प्रहर का दिन और चार प्रहर की रात्रि होती है इसलिए आठ प्रहर की एक दिन रात्रि मानी गई है ऐसे सात दिन रात्रि का एक सप्ताह और पंद्रह दिनों का एक पक्ष होता है शुक्ल और कृष्ण भेद से पक्ष दो हैं दो पक्ष का एक मास होता है दो मास की एक ऋतु और तीन ऋतुओं का एक अयन होता है उत्तरायण और दक्षिणायन के भेद से अयन दो हैं इसीलिए दो अयनों का मनुष्यों का एक वर्ष होता है उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन की को देवताओं की रात्रि समझनी चाहिए अर्थात जिसे हम वर्ष कहते हैं वह देवताओं का एक दिन ही होता है देवताओं के 308 दिनों का एक देव वर्ष होता है जिसे दिव्य वर्ष कहते हैं देवताओं के वर्षों से चार वर्ष का सतयुक्त तीन हजार वर्ष का त्रेता दो हजार वर्ष का द्वापर और एक हजार वर्ष का कलयुग होता है एक युग बीतने के पश्चात फौरन ही दूसरा युग नहीं लग जाता इसलिए उसके आगे पीछे के समय को संधि और संध्यांश कहते हैं दिव्य वर्षों से सतयुग का आठ सौ वर्ष त्रिता का छह सौ वर्ष द्वापर का चार सौ वर्ष और कलियुग का दो वर्ष सौ वर्ष संधि संध्यांश काल माना जाता है चार युगों को मिलाकर चौकड़ी कहते हैं देवताओं के बारह हजार वर्षों अर्थात मनुष्यों के तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष की एक चौकड़ी होती है ऐसी चौकड़ी जब इकहत्तर बीत जाती है तब एक मनवंतर होता है एक मनवंतर के समाप्त होते ही पिछले इंद्र मनु सप्तर्षि आदि बदल जाते हैं और नए बनाए जाते हैं ऐसे चौदह मनवंतर बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतने ही बड़े उनकी रात्रि उनके एक दिन में चौदह इंद्र और चौदह मनु बदल जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं दिन में वे सृष्टि का काम करते रहते हैं रात्रि में सब सृष्टि का संहार करके उसे अपने में लीन करके सो जाते हैं दिन होते ही फिर काम में लग जाते हैं जिस प्रकार दुकानदार दिन में तो बाहर भांति भांति की वस्तुएँ फैला बैठता है और रात्रि में सबको समेट करके दुकान में बंद कर देता है प्रातःकाल फिर ज्यो का त्यों पसारा फैला देता है इसी प्रकार ब्रह्मा जी रोज व्यापार करते रहते हैं ब्रह्मा जी के 308 दिनों का ब्रह्म वर्ष होता है ऐसे वर्षों से एक ब्रह्मा की आयु सौ वर्ष की होती है कल्प में तो तीन ही लोकों का नाश होता है ब्रह्मा जी के आयु के बाद इस चौदह भुवन वाले ब्रह्मांड का ही नाश हो जाता है इसे महाप्रलय कहते हैं तब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के मुक्त पुरुषों के साथ भगवान के शरीर में प्रवस्त प्रवेश कर जाते हैं फिर नए ब्रह्मा होते हैं प्रभु के मुख से ब्रह्मा जी की आयु सुनकर परम विस्मित हुए सनातन जी ने पूछा प्रभु यह तो महान आश्चर्य की बात है इसे सुनकर तो बड़ा भारी वैराग्य होता है इस हिसाब से तो हमारी आयु कुछ है ही नहीं जिसे हम सौ वर्ष की परमायु मानते हैं वह ब्रह्मा जी के एक क्षण क्या लौके भी करोड़वे अंश के बराबर नहीं इसी पर यह मूर्ख प्राणी इतना गर्व करता है प्रभु ने उत्तेजित भाव से उल्लास के साथ उत्तर दिया उस समय सनातन को बताते बताते उनका चेहरा चमक रहा था आंखों से प्रसन्नता की किरणें जोरों से निकल निकल सनातन जी के शरीर में प्रवेश कर रही थी प्रभु ने कहा सनातन यह प्राणी जब समझता नहीं तभी तो माया से फंस कर अपनी क्षुद्र परिधि को ही सब कुछ समझता है कुप का मेढक समुद्र का क्या अनुमान लगा सकता है उसके लिए तो कुएं से बढ़कर दूसरा कोई समुद्र ही नहीं तुम प्रत्यक्ष देखते हो जैसे तुम अपना एक दिन कहते हो उसी में लाखों ऐसे जीव हैं जो अनेकों बार मर जाते हैं और अनेकों बार नया जन्म धारण कर लेते हैं तुम्हारा एक दिन ही हुआ उनके अनेक जन्म बीत गए देवता और ब्रह्मा जी के सामने हमारी आयु तो भुनगो के समान है इस विषय में सभी पुराणों में बड़ा ही सुंदर विस्तार के साथ वर्णन किया गया है पुराणों में इसी के समझाने के लिए एक अत्यंत ही मनोहर कथा आती है सत्युग में रेवत नाम के एक बड़े ही पराक्रमी और सर्वशक्तिमान राजा थे ब्रह्मा जी के वरदान से सभी लोकों में जा आ सकते थे सत्युग के मनुष्य आजकल से चौगुने लंबे होते हैं उनके एक रेवती नाम की कन्या थी वह साधारण लड़की लड़कियों की अपेक्षा कुछ अधिक लंबी थी बहुत खोजने पर भी महाराज को उनके योग्य कोई वर नहीं मिला तब उन्होंने सोचा चलो ब्रह्मा जी से ही पूछावे कि हम इस लड़की का विवाह किसके साथ करें दो चार राजकुमार अच्छे तो हैं उनमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ होगा इस बात का निर्णय ब्रह्मा जी से ही करा लावे यह सोचकर वे अपने अपनी लड़की को सांस लेकर ब्रह्मलोक में पहुंचे उस समय ब्रह्मा जी अनेक देवता ऋषि और अन्य लोगों के देवों से घिरे हुए हाहा हूहू हा हु हु का गान सुन रहे थे महाराज रेवत भी प्रणाम करके चुपचाप एक ओर बैठ गए आधी घड़ी के पश्चात गायन समाप्त हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने हंसते हुए राजा रेवत से पूछा कहो भाई कैसे आना हुआ हाथ जोड़े हुए दीन भाव से महाराज ने कहा भगवान आपके श्रीचरणों के दर्शनों के निमित्त चला आया सोचा था इस लड़की के पति के संबंध में आपसे पूछूँगा आप जिसके लिए आज्ञा करेंगे उसे ही दे दूंगा मुस्कुरा भगवान ब्रह्मदेव जी ने कहा तुम्ही बताओ तुम्हें कौन सा राजकुमार बहुत पसंद है कुछ सोचकर महाराज ने कहा प्रभु अमुक राजकुमार मुझे सबसे अधिक अच्छा लगता है फिर आप जिसके लिए आज्ञा करेंगे उसे ही इसे दूंगा आपकी आज्ञा ही लेने तो आया हूँ इतना सुनते ही भगवान ब्रह्मा जी अपनी सफ़ेद दाढ़ी को हिलाते हुए बड़े ही जोरों से हंसने लगे और बोले राजन जिस राजकुमार का तुम नाम ले रहे हो वह कुल तो कब का नष्ट हो गया तुम्हें पता नहीं इस आधी घड़ी के समय में ही पृथ्वी पर बीसों बार सतयुग त्रेता और द्वापर बीत गए अब तो उन वंशों का नाम निशान भी नहीं रहा तुम्हारी पुरी को अन्य राजाओं ने अपनी राजधानी बना लिया अब तो वहाँ कालियुग आ गया है तुम इसी समय जाओ ब्रज में भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई शेष जी के अवतार बलराम जी अवतीर्ण हुए हैं जाकर इस कन्या को उन्हें ही दे दो वे सब ठीक कर लेंगे भगवान ब्रह्मदेव जी की आज्ञा सिरोधार्य करके और उनके चरणों में प्रणाम करके महाराज पृथ्वी पर आए और रेवती जी को श्री बलराम जी को देकर वे पहाड़ पर तपस्या करने चले गए इधर बलराम जी ने अपनी पत्नी को बहुत लंबी देखकर उसके गले में अपना हल डालकर नीचे खींच अपने बराबर बना लिया सनातन जी ने कहा प्रभु बड़े आश्चर्य की बात है ब्रह्मा जी भी स्थायी नहीं रहते इस जगत के एकमात्र स्वामी के भी अंत में यह होती है प्रभु ने कहा जो उत्पन्न हुआ है उसका अंत अवश्य होगा चाहे आज हो या कल हाँ मैं तुम्हें यह बता रहा था कि जैसा यह चौदह लोक वाला ब्रह्मांड है वैसे ही असंख्य ब्रह्मांड इस विश्व में है और उसके स्वामी असंख्य ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं जैसे गूलर के पेड़ पर असंख्य गूलर के फल लगे रहते हैं इसी प्रकार विश्व में अनंत गूलर के समान ब्रह्मांड लटके हुए हैं ब्रह्मांड के समस्त प्राणी गूलर के भीतर के भूनगो के समान हैं महाविष्णु की नाभि कमलों से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और वे सृष्टि करने लग जाते हैं असंख्य ब्रह्मा गंगा जी के प्रवाह की तरह निकल निकल कर, सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं उनके नीचे सांस लेने से ब्रह्मांडों का नाश होता है ऊपर सांस लेने से ब्रह्मा जी के सहित ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाता है इसी व्यापार का नाम संसार चक्र है कुम्हार के चक्र के समान यह संसार चक्र घूमता फिरता रहता है इसी से लोगों की सृष्टि होती रहती है सनातन जी ने परम वैराग्य के में कहा प्रभो इस चक्र से छुटकारा पाने का उपाय बताइए प्रभु ने कहा श्री कृष्ण इस चक्र से एकदम पृथक हैं उन्हें संसार की सृष्टि स्थिति और प्रय से कुछ काम नहीं इसे तो ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि करते रहते हैं वे तो नित्य ही गोपियों के साथ आनंद से रास कीड़ा करते रहते हैं वे वृंदावन को छोड़कर एक पग भी इधर उधर नहीं जाते इसलिए सर्वात्मना और सर्वभाव से उन्हीं की शरण जाने से इस चक्र से मुक्ति हो सकती है सनातन प्रभो मैं उपाय जानना चाहता हूँ प्रभु ने कहा सनातन मैंने कह तो दिया वे तब से जब के से योग यज्ञ से तथा पाठ पूजा से प्रसन्न नहीं होते उनकी प्रसन्नता का एकमात्र साधन अनन्य होकर उनकी भक्ति करना ही है बिना प्रेमा भक्ति के कोई उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता जिसे वे अपना कहकर वरण कर लेते हैं उसे अपनी गोपी वा सखी बनाकर अपनी लीला में समृद्ध कर लेते हैं सखी बने बिना उनकी क्रीड़ा का दूसरा कोई अनुभव कर ही नहीं सकता सखी कोई स्वयं थोड़े ही बन सकता है जो अपने पुरुषार्थ से उनकी क्रीड़ा में समृद्ध होने का अभिमान करते हैं वे उन तक कभी नहीं पहुँच सकते जब अनन्न्य होकर दीन होकर निराश्रय होकर सभी प्रकार के पुरुषार्थों का परित्याग करके केवल मात्र उन्हीं का आश्रय ग्रहण किया जाए तब कहीं उस ओर पैर बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है सनातन प्रभु अनन्यता कैसे प्राप्त हो भक्ति का अंकुर कैसे हृदय में उत्पन्न हो प्रभु ने कहा सनातन अनन्यता प्राप्त करने का सर्वोत्तम एक ही उपाय है जैसा कि परमहन शिरोमणि जड़ भरत जी ने राजा रहुगण से कहा है रहुगणा न जाति न तेजिया निर्वण निर्वपनाध न छंद जलाग्नि सूर्य महत्दरजोषेकम श्रीमद्भागवत भगवान जड़ भरत कहते हैं राजन रहुगण महात्माओं की चरण रज में लोटे बिना भगवत कृपा की प्राप्ति तप से यज्ञ से धान से घर द्वार छोड़ देने से वेदों के पढ़ने से जल अग्नि या सूर्य के सेवन करने से नहीं हो सकती उसकी प्राप्ति का एक ही साधन है पूर्वक परम समर्थ भगवत भक्त साधु पुरुषों की चरण धूलि में लोट जाए उसे मस्तक पर धारण किया जाए यही एकमात्र उपाय है साधु सेवा के बिना जो भगवत कृपा का अनुभव करना चाहता है वह मानो बिना नौका या जहाज के ही अपार सागर को हाथों से तैर कर उस पर जाना चाहता है इसी बात को लक्ष्य करके भक्तराज प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकू से कहा है नैसा मतीस्तावदूत रुक्रमाघि स्पृसत्यनर्थापगमो मही पाद महीयसा पादरजोभिषेकम निष्किचना न वृणीत तावत श्रीमद्भागवत हेता जिनके हृदय से विषयों का विकार एकदम दूर हो गया है ऐसे परम पूजनीय भगवत भक्तों की चरण रथ से जब तक मनुष्य भली भांति सिर से पैर तक स्नान नहीं करता तब तक वेद वाक्यों से उत्पन्न हुए भी उसकी बुद्धि उसे प्रभु के पाद पद्मों के समीप पहुँचाने में एकदम असमर्थ होती है अर्थात बिना भगवत भक्तों की चरण भूलि मस्तक पर धारण किए कोई भी पुरुष श्री कृष्ण पाद पद्मों के स्पर्श करने के निमित्त आगे नहीं बढ़ सकता ज्ञानियों की जब तक श्रद्धा के के साथ भक्ति के साथ भक्ति पूर्वक सेवा नहीं की जाती उनके चरणों में जब तक स्वाभाविक स्नेह नहीं होता तब तक वह भगवत कथा श्रवण करने का भी अधिकारी नहीं होता भगवान ने अर्जुन को उपदेश करते हुए गीता में स्वयं ही लिखा है तद विधि परिप्रश्न सेवया उपदेक्षं तिते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना अर्थात हे अर्जुन तू दंडवत प्रणाम सेवा और निपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान मिनित भाव से पूछने पर वे तत्वदर्शी महात्मागण तुझे इस ज्ञान का उपदेश करेंगे उपदेश का वही अधिकारी है जिसके हृदय में देवता द्विज गुरुजन और भगवत भक्ति के प्रति श्रद्धा के भाव हैं जो इनमें श्रद्धा के भाव नहीं रखता वह परमार्थ की ओर अग्रसर ही नहीं हो सकता फिर प्रभु कृपा का अधिकारी तो बन ही कैसे सकता है सनातन बहुत बातों में क्या रखा है मैं तुझे सारा सारातिसार बताता हूँ प्राणिमात्र का परम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना ही है परम आराध्य श्री नंदनंदन वृंदावन चंद्र श्री कृष्णचंद्र जी हैं अपने सभी पुरुषार्थों का आश्रय छोड़कर अनन्न्य भाव से प्रजांगनाओं की भांति संसारी संबंधों से मुख मोड़कर प्रतिभाव से उनकी आराधना करना यही उपासना की उत्तम से उत्तम प्रणाली है और पठनीय शास्त्रों में श्रीमद्भागवत ही सर्वोपरि शास्त्र है क्योंकि इसे भगवान व्यासदेव ने सभी पुराणों के अंतर जिस प्रकार दही को मत कर उसमें से सारभत मक्खन को निकाल लेते हैं उसी प्रकार सर्व शास्त्रों को मत कर उनका सार निकाला है बस यही कल्याण का मार्ग है इसे तुम मेरे मत का सार समझो इससे अधिक कोई किसी बात का आग्रह करे तो उसे तुम अन्यथा समझना आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस धाम वृंदावनम रम्या प्रेमापुमर्थो रम्याग्रह मेरे इस ज्ञान को हृदय में धारण करो साधु महात्मा संत तथा भगवत भक्तों के चरणों में दृढ़ अनुराग रखो वे कैसे भी हों उनकी निंदा कभी मत करो सबको ईश्वर बुद्धि से नम्र होकर प्रणाम करो तुम्हारा कल्याण होगा मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूँ मेरे इस अमल बिमल शास्त्र संबद्ध ज्ञान का तुम विस्तार के साथ भक्ति के ग्रंथों में वर्णन करना मंगल में भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे इतना कहकर महाप्रभु चुप हो गए महाप्रभु के चुप हो जाने पर सनातन जी ने भक्तिभाव से के सहित महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया और महाप्रभु ने उनके शरीर पर हाथ फेरते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया इस प्रकार दो महीनों तक महाप्रभु के समीप काशी में रहकर सनातन भांति भांति के शास्त्रीय प्रश्न पूछते रहे और प्रभु उन्हें प्रेम पूर्वक सभी गुप्त तत्व समझाते रहे इन दो महीनों में ही सनातन जी ने प्रभु से बहुत सी भक्ति मार्ग की गूढ़तातिगूढ़ बातें समझ ली जिनका विस्तार के साथ उन्होंने अपने अनेकों ग्रंथों में वर्णन किया है